श्रवणादि आवृत्ति तत्पदार्थ तो पदार्थ विषयक संशय विपर्य की निवृत्ति के लिए आवश्यक है ये। इस सिद्धांत पर आक्षेप समाधान रूप भाष्यांश अंतिम अंतिम में चल रहा है ये कहा गया कि जो अधिक आशंका करते हुए वैशेषिक मीमांसक न्यायिक कहते हैं कि वाक्यार्थ बोध किसी को भी जैसा वेदांति कहते हैं उस प्रकार का नहीं होता है ब्रह्म का मय के रूप में संशय विपर्य रहित साक्षात्कार जिसे होता हो ऐसा कोई अधिकारी दिखता नहीं है शरीरधारी क्योंकि मैं दुखी हूं अल्पज्ञ हूं अल्पशक्ति हूँ परिचिन्न हूं, हूं इत्यादि आत्मविषय का प्रमा जो हो रही है इसका विरोध ही है तत्वमसी तो वाक्यर्थबोध और ये परमात्मक विरोधी के उपस्थित रहते हुए दुखरहित तो निर्विकार अकर्ता चेतन ब्रह्म मैं हू ऐसी अनुभूति नहीं हो पाएगी ये मानना है वैसे वैशेषिक मीमांसक और नहीं होगा सिद्धांतियों ने कहा कि जैसा अहम इस प्रत्यय को आप मिथ्या मानते हो ऐसे ही दुखी अहम ये आत्मविषयक अनुभव भी मिथ्या प्रत्यय है मिथ्या अनुभव है यथार्थ अनुभव नहीं है कह ये कैसे ज्ञात हुआ आपको इसको मिथ्या कैसे कह रहे हो कहते इसलिए कह रहे हैं कि ये दुखित्व आप आत्मा का धर्म कह रहे हो और गीता और उपनिषद हैं दुखित्व तो यानि दुख को विज्ञानमय कोश रूप अनात्मा का धर्म क्षेत्र का धर्म मानते हैं इच्छा द्वेश सुखम दुखम संघात चेतना धृति ये तत् क्षेत्र क्षेत्र बताया गया है क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है और दूसरा ये जो श्रुति है ह्रीधी भी सर्वम एत मन एव इत्यादि बताने वाली वह मन शब्द से मन बुद्धि दोनों लेना है तो दुखित्व धर्मी तो बुद्धि है और उसी को भ्रांति से अनात्मा मान रहे हो यदि तो जैसे देहा देह रूप अनात्मा का आत्मरूप से अनुभव भ्रम है ऐसे बुद्धि रूप अनात्मा का भी आत्मरूप से अनुभव भ्रम ही माना जाएगा और दुखित तो यदि आत्मा का स्वरूप होता तो सुसुप्त आदि आत्मा के अनुवृत होने पर दुखित्व भी सुसुप्त आदि में अनुवृत होता ना लेकिन सुसुप्त आदि में अनुवृत्ति नहीं दिखती दुखित्वादि की आत्मा रहता है और आत्मा का जो चैतन्य रूप स्वरूप है वह भी सुसुप्ति में अनुवृत होता है इसलिए आत्मा को तो चित स्वरूप ही माना जाएगा न कि दुखित दुखित्वादि स्वरूप आत्मा चित स्वरूप आत्मा की अनुवृत्ति सुसुप्त आदि में होती है इसे बृहदारण्य श्रुति ने बताया है यद्वै तन्न पश्यति पश्यन्वय तत् न पश्यति यह श्रुति सुसुप्ति में चैतन्य की अनुवृत्ति बता रही है इसलिए माना जाएगा कि आत्मा वस्तुतः समस्त दुखों से रहित, निर्विकार चिद्रूप जो तत्पदार्थ है तदात्मक ही है और जिसे तत्त्वम पदार्थ शोधन हो गया है उसे तत्पदार्थ जो ब्रह्म है दुख रहित तो उसकी मय के रूप में अनुभूति हो सकती है वाक्यर्थ बोध उत्पन्न है ये तस्मा सर्व दुख विनिर्मुक्त एक चैतन्यात्मको अहम इति इतिष आत्मानुभव यह आत्मानुभव होता है ये कहा गया और इस प्रकार का आत्मानुभव हो जिसको होता है वह कृतकृत्य क्रित होता है उसका कोई कर्तव्य शेष श्रुति तथा स्मृति कहती है नहीं रहता किम प्रजया करो ये नो अयमात्मा अयन लोक यह श्रुति उसे समस्त कर्तव्यों से रहित तो बता रही है तो यस्वात्मरतिरव्यात्मतृप्त मानवः आत्मनव संतुष्ट त्य न विद्यते यह स्मृति भी बता रही है जो आत्मज्ञ है तत्पदार्थ का मैं के रूप में अनुभव कर रहा है उसे कोई कर्तव्य बाकी नहीं है यानि ईदन तया जो अमत है ईदन तया जो जानता है कि नहीं मैं जानता हूं तस्य मतम उसे वह मत यानी अनुभव में आता है मैं के रूप में वह ईदम नहीं है मैं हूं ईदम तो विदित अविदित है और वह विदित अविदित रूप जो ईदम है उससे विलक्षण है वो के रूप में अनुभव में आता है ये वहां पर कहा गया और जो कहता है कि यश्य मतम का मतलब ईदमतया मैं जानता हूँ जैसे घटादि को जानता हूँ ऐसे ब्रह्म को जानता हूं तो कहते तस्य अमतम उसे वो जाना गया ये कह रही है श्रुति मैं के रूप में अनुभव में आता है ब्रह्मा इद के रूप में नहीं आता तो यहां तक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं यस्तो आत्मतृप्त आत्म मानव आत्मन्य संतुष्ट त्य न आगे यश तू नो अनुभव इत्यादि जो वाक्य हैं इस पर चर्चा होनी है तो टीकाकार यस्तु इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले नहीं तथा पिसे हम लोगों को चर्चा करनी है ना ओ यस्तु यस्तुशुभ द्राग इव जायते ये तो तम प्रति अन्भवार्थवृत्तिभ्युपगम ये, वा ये वाक्यकल हुआ है इसका अर्थ हुआ कि जिसे वाक्या की अनुभूति नहीं हुई है यानी तत्पदार्थ मैं के रूप में हस्तामलवत अनुभव में नहीं आ रहा है उसे ही वाक्यार्थ की अनुभूति कराने के लिए तत्पदार्थ का मय के रूप में अनुभव कराने के लिए वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु हेतुभूत तत्त्वम पदार्थ विषयक संशय विपर्य निवृत्ति के लिए पदार्थ शोधन के लिए आवृत्ति का विधान है आवृत्ति बताई गई है तो ये कहा गया कि यश तो नएषो अनुभव द्राग इव जायते तम प्रति अनुभव ये आवृत्ति अभ्युपगम तो उसके प्रति अनुभवार्थ तत्पदार्थ का मैं के रूप में अनुभव रूप प्रयोजन के लिए मानी जाती हैं आवृत्ति और जिसको अनुभव हो गया आवृत्ति का प्रयोजन उसे फिर जैसे जो तृप्त हैं सुधा निवृत्त हैं जिसकी उसे भोजन की जरूरत नहीं है न ऐसे जिसको मय के रूप में अनुभव में आ रहा है तत्पदार्थ उसे तत्पदार्थ की मय के रूप में अनुभूति का साधन आवृत्ति अनावश्यक है और जिसे तत्पदार्थ का मय के रूप में अनुभव नहीं हो रहा है उसे ही आवश्यक है आवृत्ति यहां पर कहा गया इसका अभिप्राय बताते हैं तथापि से लेकर के आ, यहां तक के ग्रंथ का नहीं तथा के पहले तक का की। ये तो हो गया अब तथा की अनुवृत्ति है क्या नाम अनुवृत्ति क्या अवतरण टीका में तो टीका को देखिए कि ननु आवृत्तो नियोगात प्रवृत्तिर्वाच्य तथाच तथा चयुक्तत्वबुद्धि अकर्त्रात्मधीर न सह त्रापीति तो कहते हैं आप कह रहे हो जिसको तत्पदार्थ का मैं के रूप में अनुभव नहीं हुआ उसी के लिए आवृत्ति का अभ्युपगम है रूप साधन बताया जा रहा है। तो यदि जिसे तत्वमसी वाक्यर्थ का बोध नहीं हुआ उसे श्रोतव्य मंतव्य निरीध्याशितव्य इत्यादि वाक्य आवृत्ति में नियुक्त करेंगे आवृत्ति में यदि तो मानना पड़ेगा पड़ेगाधि वाक्य के द्वारा आवृत्ति में नियुक्त जो अधिकारी हैं वो मानेगा कि श्रोतव्याधि वाक्य मुझे श्रवणादि आवृत्ति में प्रेरित कर रहे हैं मैं स्रोतव्याधि वाक्य से वाक्यार्थ ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए श्रवणादि के आवृत्ति में नियुक्त तो हूँ श्रवणादि आवृत्ति मेरी कर्तव्या है मैं श्रवणादि आवृत्ति का करता हूँ ये बुद्धि रहेगी उसके अंदर और ये बुद्धि रहेगी यदि श्रोतव्यादि वाक्य से उत्पन्न होगी इस प्रकार की बुद्धि तो तत्पदार्थ तो आवृत्ति का भी करता नहीं है ना, ना नियोज्य है तो श्रवणादि के विधायक स्रोतव्यादि वाक्य का अनियोज्य आवृत्ति का अकर्ता निर्विकार ब्रह्म मैं हूँ इस अनुभव का तो एक प्रकार से विरोधी ही प्रत्यय उत्पादक बन रहा है कौन स्रोतव्यादि वाक्य तो स्रोतव्यादि वाक्य को नियोजक मानेंगे और उसके अधिकारी को नियुक्त मानेंगे तो स्रोतव्यादि वाक्य से श्रवणादि आवृत्ति के अधिकारी में नियुक्त तत्व बुद्धि यानी प्रतीति होगी और आवृत्ति को अपना कर्तव्य समझ करके आवृत्ति का स्वयं को कर्ता अनुभव करेगा तो अकर्त्री ब्रह्म मैं हूँ यह बोध नहीं हो पाएगा ये बोध कैसे उत्पन्न होगा ये, ये शंका है इसका उत्तर देने के लिए तत्रापि इत्यादि वाक्य है टीका में अवतरण टीकाकार ने टीका में अवतरण में लिखा कि ननु आवृत्तो नियोगात यानी श्रोतव्यादि वाक्य श्रवणादि के आवृत्ति में अधिकारी को नियुक्त करेंगे जिसको तत्पदार्थ का मय के रूप में अनुभव नहीं हुआ उसे नियुक्त करेंगे यदि तो प्रवृत्तिर वाच्य तब मानना पड़ेगा कि स्रोतव्यादि वाक्य के अधिकारी की आवृत्ति में प्रवृत्ति हो रही है स्रोतव्यादि वाक्य से तो तथाच तथा चुक्तत्व बुद्धे तो जो श्रोतव्यादि श्रुति वाक्य से अपने को नियोज्य मान रहा है श्रोतव्यादि वाक्य मुझे आवृत्ति में नियुक्त कर रहे हैं मैं स्रोतव्यादि वाक्य से आवृत्ति में नियुक्त हूँ तो स्वयं में नियुक्त तत्व तो बुद्धि हो जाएगी और ऐसी नियुक्त तत्व तो बुद्धि जिसकी हुई है स्वयं के विषय में वो मानेगा आवृत्ति मेरी कर्तव्य है मैं आवृत्ति का करता हूँ ऐसा जिसका निश्चय है उसे कहते हैं अकर्त्र आत्मधीर न तो अकर्ता जो ब्रह्म है तत्पदार्थ वो मैं हू ऐसा अनुभव नहीं हो पाएगा अकर्त प्राप्त इस प्रकार की शंका होने पर कहते हैं इत्यतः आह इस शंका का समाधान करने के लिए भाष्यकर भगवान तत्रापि इत्यादि तो भाष्य को देखिए कि तत्रापि न तत्व वाक्या प्रचाव्य, प्रचाव्य आवृत तो प्रवर्त नी तो नहि घाताय कन्याम उद्वाहयन्ति नियुक्त चीन अहम कर्ता मैईद इति अवश्यम ब्रह्म प्रत्यात् विपरीत प्रत्यय ये उत्तर दिया उशंका का कर्तः वाक्य से जरूर जिसके बुद्धि में तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ तव पदार्थ विषयक पर्याय हैं, उसे आवृत्ति का विधान किया जा रहा है आवृत्ति करने के लिए कहा जा रहा है ये तो ठीक है लेकिन तत्वमसी वाक्यार्थ बोध प्रयोजन की सिद्धि के लिए आवृत्ति स्वीकार की जा रही है ना जिसे वाक्यार्थ ज्ञान नहीं है तत्पदार्थ का मय के रूप में अनुभव नहीं है उसे बताया जा रहा है श्रवणादि की आवृत्ति करो किस लिए आवृत्ति करो पदार्थ ज्ञान ज्ञानपूर्वक वाक्यार्थ अनुभव के लिए आवृत्ति करो ये कहा जा रहा तो उद्देश्य है वाक् ज्ञान आवृत्ति से वाक्यार्थ ज्ञान कैसे होगा पदार्थ ज्ञान पूर्वक तत्पदार्थम पदार्थ का निर्धारण पूर्वक तत्पदार्थ का मैं के रूप में अनुभव ये माना जाएगा पदार्थ ज्ञान पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान ये होगा आवृत्ति से ये कहा जा रहा है इसके लिए आवृत्ति स्वीकार की जा रही है तो जो स्वयं ही वाक्यार्थ अनुभव में प्रवृत्त हुआ है वाक्यार्थ अनुभव करने में जो प्रतिबंधक दोष हैं उन दोषों को निवृत्त करने के लिए वाक्यार्थ ज्ञान के साधन में स्वयं प्रवृत्त है। निष्ठा बना रहा है वाक्यर्थ की का मतलब निधि कर रहा है और उससे निधि हो रहा है ठीक ठीक तो कहते तत्रापि यानी आवृत्ति अभ्युपगमे आवृत्ति अभ्युपगमे सत्यपि त्रापिक अर्थ निकलेगा तत्र का है तस्वीन सति और तस्वीन सति का अर्थ है आवृत्ति अभ्युपगमे सत्यपि। वाक्यार्थ ज्ञान के लिए श्रवणादि की आवृत्ति स्वीकार करने पर भी कहें कि उसे स्रोतव्यादि वाक्य से नियोग नहीं किया जाएगा जो स्वयं ही तीव्र आत्मजिज्ञासा के कारण विपर्य की निवृत्ति का साधन भूत वाक्यर्थ अनुसंधान में लगा है वाक्यार्थ अनुसंधान है निरिध्यासन और उस वाक्यार्थ अनुसंधान में तीव्र जिज्ञासा प्रवर्तन को लेकर के प्रवृत्त हुआ है स्वयं ही तो उसे स्रोतव्यादि वाक्य से जो स्वयं नियुक्त है उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा उसे नियुक्त करने की जरूरत नहीं है स्वयं ही अनुसंधान में लगा है ये कहा जा रहा है कि तथापि न तत्वसी वाक्यार्था प्रचाव्य जो वाक्यर्थ अनुसंधान कर रहा है उससे हटा करके आवृत्तौ प्रवर्त श्रवणादि की आवृत्ति में श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि वाक्य से प्रवृत्त नहीं किया जाएगा जिससे वाक्यर्थ अनुसंधान नहीं हो रहा है आगे बताया जाएगा उसे जिससे तुम पदार्थ की ब्रह्म रूपता सिद्ध हो सके ऐसे वाक्यर्थ अनुसंधान में लगाते हैं स्रोतव्यादि स्रोत वाक्य ये आगे कहा जाएगा लेकिन जो स्वयं ही अनुभव के लिए लालायित है और उसके लिए अपने जीवन का समय इधर उधर की बातों में व्यर्थ नहीं जाने देता वेदांतार्थ अनुसंधान ही करता है आसुक्ति रामृति कालम नेद वेदांत चिंतया के अनुसार इसी में लगा हुआ है जो उसे उस स्वयं की ब्रह्मरूपता का जो अनुसंधान कर रहा है उसे वहां से हटा करके आवृत्ति में प्रवृत्त करें ये नहीं ये कहा जा रहा है। कि तत्वसी वाक्यार्था प्रचार्य प्रचाव्य का हटा करके आवृत्तौ प्रवर्त तो श्रवणिक की आवृत्ति में प्रवर्त करें ऐसा नहीं कहते हैं नहीं वर घाताय कन्या उद्वाहय कन्या का विवाह कोई भी उसके पति का घात करने के लिए नहीं करता तो वर घाताय अर्थ है पति का विनाश करने के लिए कन्या का पिता कन्या का विवाह नहीं करता किसी पुरुष के साथ ऐसे ही वाक्यार्थ अनुसंधान में स्वयं प्रवृत्त वार और वाक्यर्थ अनुभव के लिए ही तो आवृत्ति है और वाक्यर्थ अनुसंधान करना ये तो एक प्रकार से उद्देश्य की पूर्ति में लगा लगा हुआ है उद्देश्य के पास है और वहाँ से उसे हटा करके ये कर लें कि आवृत्ति में प्रवृत्त करें प्रधान का व्याघात माना जाएगा विनाश माना जाएगा यह वर के विनाश के लिए कन्या का विवाह जैसा माना जाएगा यह नहीं हो सकता इस अभिप्राय से कहा गया कि नहीं वर घाताए कन्याम उद्वायंती वहां छोड़ करके श्रवण में प्रवृत्त नहीं करना ये बताया जा रहा हाँ, तो नहीं वर कन्याम कन्या ऐसा क्यों तो कहते हैं यदि वाक्यार्थ से प्रचावित करके निधि ध्यास से प्रचारित करके श्रवण आदि आवृत्ति में लगाते हैं यदि तो फिर उसमें ये अभी अकर्तृ ब्रह्म का के रूप में अनुसंधान कर रहा था और स्रोतव्यो श्रो, स्रोतव्यादि वाक्य या आचार्य उसे आवृत्ति में नियुक्त करेगा तो आवृत्ति मेरी कर्तव्य है मैं आवृत्ति का करता हूँ ऐसे तो बुद्धि हो जाएगी जो अकर्तृ ब्रह्म मैं हूँ इस वाक्यार्थ की विरोधी है विपरीत है ये कह रहा है कि नियुक्त से अधिकृतो अधिकृत अहम कर्ता मैं इदम इति अवश्य ब्रह्म प्रत्यात विपरीत प्रत्यय उत्पन्न देते। तो वाक्यर्थ अनुसंधान से हटा करके आवृत्ति में नियुक्त किया जाएगा तो उसमें स्वयं में मैं स्रोतव्याधि वाक्य से नियुक्त किया गया हूँ आवृत्ति में आवृत्ति मेरी कर्तव्या है मैं आवृत्ति का करता हूँ ये प्रत्यय होगा ये प्रत्यय ब्रह्म प्रत्यय से विपरीत प्रत्यय है और अभी ब्रह्म प्रत्यय के निकट था ब्रह्म प्रत्यय बना रहा था इसलिए अभी वाक्यार्थानुभूति जिसको नहीं है ऐसे साधकों में भी जिसका वाक्यार्थानुसंधान स्वयं हो रहा है यानी निधिध्यासन में अच्छी स्थिति है जिसकी उसे निधिध्यासन से बहिरंग साधन कोटि में आने वाले कर्मादि की अपेक्षा अंतरंग लेकिन निधि निधिध्यासन की अपेक्षा बहिरंग, बहिरंगश्रवणादी आवृत्ति में न लगाएं। कहा जा रहा है लगाए के नियुक्त अधिकृतो अहम कर्ता मैं इदं इति अवश्य ब्रह्म प्रत्यापरी प्रत्यय उत्पद्य इसका अभिप्राय बताते हैं टीकाकार तत्रापि से लेकर के उत्पद्यते यहाँ तक का आवृत्ति अभ्युपगमे अभी यह तीका अर्थ कर दिया आवृत्ति अभ्युपगमें अकर्ता अनुभवात् प्रचारभ्य गुरु अन्य वा नियोगत् न प्रवर्त उत्तोषात्थ तो ये कहते हैं कि जिसे यानी वाक्यार्थ अनुभव नहीं है तो पूर्व वाक्य में बताया कि उसे वाक्यर्थ अनुभव रूप प्रयोजन के लिए आवृत्ति स्वीकार की गई है लेकिन अब वाक्यार्थ अनुभव जिनको नहीं है ऐसे भी दो हैं दो प्रकार के हैं एक हैं वाक्यार्थ अनुभव के प्रति उत्कंठा वाले उनको उत्कंठा है तीव्र जिज्ञासा है हमें हो ही जा वाक्यार्थ बोध और ये तीव्र जिज्ञासा होगी तो वाक्यार्थ अनुसंधान में ही वे लगेंगे तीव्र उत्कंठा का ज्ञापक होता है लिंग होता है कि जिसको वाक्यर्थ अनुभव की तीव्र उत्कंठा है वह हमेशा वाक्यार्थ अनुसंधान में ही अपनी बुद्धि को समाहित रखेगा उसी के लिए और ये करेगा तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे अधिकारी को कहा जाता है कि वो जो वाक्यार्थ में बुद्धि का समाधान अहंता का समाधान कर रहा है उसे हटा करके गुरु या अन्य कोई उसे आवृत्ति में नियुक्त न करें विधान न करें विधान करेगा तो फिर कर्तव्य बुद्धि हो जाएगी और उस कर्तव्य साधन के प्रति मैं करता हूँ यह विपरीत प्रत्यय होगा जो ब्रह्म प्रत्यय से विपरीत है विरोधी है ये अभिप्राय बताया कि आवृत्ति अभ्युपगमेपि भी अकर्ता अहम इति अनुभवात प्रचाप्य गुरु अन्यो नियोगात् न प्रवर्त क्यों प्रवृत्त न करे तो कहते हैं यदि प्रेरणा दे करके करेंगे तो सामने वाला अपने को प्रेरिय समझेगा और जिस साधन में प्रेरित किया जा रहा है उस साधन का मैं करता हूँ ये बुद्धि उसमें होगी और ये ब्रह्म प्रत्यय की विरोधी है इसलिए उक्त दोषात कहा उक्त दोष भाष्य में था ना कि नियुक्त से चम अधिकृत अहम कर्ता मैं इदम कर्तव्यमित अवश्य ब्रह्म प्रत्यात्परीत प्रत्यय उत्पद्यते ये है उक्तोष इस दोष के कारण जिसका स्वयं वाक्यार्थानुसंधान हो रहा है उसे वहीं पर रहने दें उसके साथ छेड़छाड़ न करें ये कहा जा रहा है क्यों नहीं रमन महर्षि का स्वयं ही वाक्यार्थ अनुसंधान होता था तो इसलिए जो है वो उसी में करते थे वही करते थे पहले जन्म की साधना थी श्रवण मनन पहले ही हो गया था थोड़ा बहुत वाक्यार्थ अनुसंधान शेष था वो करने के बाद उन्हें साक्षात्कार हुआ ऐसे गौतम बुद्ध का थोड़े जन्म में थोड़ी चालीस दिन का अनुसंधान बाकी था तो जैसे ही वो चालीस दिन में वाक्यर्थ अनुसंधान पूरा कर लिया तो उन्हें ब्रह्म का सत्य का यानी ब्रह्म का मह रूप में अनुभव हुआ तो ये लोग हैं हाँ, हाँ तो उस समय थोड़ा कर्मकांड का प्राबल्य था उसको आ, कर्म कांड समाज में थोड़ा विपरीत प्रत्यय धारण किया हुआ था उस कर्म कांड का जो दुष्प्रभाव पड़ा था शास्त्र के अनुसार नहीं हो रहा था कर्मकांड के अनुयायी अभी चार आदि में लगे थे तो उसे खंडित करने के लिए वो अवतार था वो उस समय किया तो आगे हैं यस्तु इत्यादि का अवतरण टीका में कथम तरही प्रवृत्ति इत्यत आह यस्तु इति तो कहते हैं यदि जिसको वाक्यार्थ की अनुभूति है वो तो कृतकृत्य है वो भी आवृत्ति का अधिकारी नहीं है जिसको वाक्यार्थ अनुभव नहीं हुआ लेकिन तीव्र उत्कंठा के कारण स्वयं वाक्यर्थ अनुसंधान हो रहा है जिस अधिकारी का उसके लिए भी कहा जा रहा है कि आवृत्ति में नियुक्त नहीं करना है तो आवृत्ति का नियोग किस अधिकारी के लिए फिर आवृत्ति नियोग का अधिकारी कौन है ये पूछा जा रहा है कि कथम तरही प्रवृत्ति तो इत आह आवृत्ति में प्रवृत्ति नियोग पूर्वक किसकी होगी किस प्रकार के अधिकारी की होगी? तो अगी आह तो कहते हैं यस्तु स्वयं यस् स्वयद अप्रतिभा जिहासे ए एव वाक्यार्थे एक वाक्याथिरी आवृत्तिदिवाचो युक्तभ्युपेयत ये कहा जा रहा है तो कहते हैं जो मंदमती है तीव्रप्रज्ञ है मंदअिकारी है और अधिकारी होने के कारण अप्रतिभानात अप्रतिभान है दोष तत्पदार्थ त्व पदार्थ विषयक संशय प्रमाण विषयक संशय विपर्य तोम पदार्थ विषयक संशय और तम पदार्थ में तत्पदार्थ अभिन्नत्व की असंभावना ये सब जिसके चित्त में है उसे मंदमती कहा जा रहा है और वो अप्रतिभाने ने चित्तगत दोष और इन दोषों के कारण क्या करता है तम वाक्यार्थम स्वयं एवं जिहासेत तम पदार्थ की तत्पदार्थ रूपता यानी ब्रह्म रूपता रूप जो वाक्यर्थ है इसे स्वयं असंभावनादि दोष के कारण छोड़ देता है उसमें प्रवर्तन नहीं होता वाक्य अर्थ अनुसंधान में तो ऐसे अधिकारी को कहते हैं तस् एकस्मिन एवं वाक्या स्थिरी कार तो उसे कहा जा रहा है कि अपनी ब्रह्मरूपता का अनुसंधान में ही लोगों अन्य वाचो विमुचत अमृत से आत्मा तमे वेकम आत्मा अन्यावाचो य मुंच का मतलब आत्म अभेद प्रतिपादक उपनिषदादि ग्रंथों का ही विचार करो वेदांत अर्थ का ही चिंतन करो निधिध्यासन करो ये कहा जा रहा है ये हैं उसी वाक्यार्थ में स्थिरकार जो तत्त्वम पदार्थ का भेद प्रतिपादक शब्द राशि है भेदवादियों के ग्रंथ उन्हें छोड़ दो और जिससे बुद्धि स्वयं की ब्रह्मरूपता में स्थिर हो जाए ऐसे जीव की ब्रह्मरूपता प्रतिपादक ग्रंथों का विचार करो बार बार युक्तियों से भी बार बार तोमर्थ का ब्रह्म रूप से चिंतन करो और जब श्रवण मनन से निश्चित हो जाए परोक्ष रूप से कि जीव ब्रह्म न अपर रूपाधि मात्र जो है उमित्या है इसलिए कल्पित भेद है वास्तविक भेद नहीं वास्तविक तो अभेद ही है तत्त्वम पदार्थ का ये निश्चय हो जाए तो फिर उस वास्तविक अभेद के अनुसंधान में ही अपने आप को समर्पित कर दो ये श्रोतव्य मंतव्य निधिध्याशितव्य इत्यादि आवृत्ति विधायक वाक्यों के द्वारा बताया जा रहा है ये अभिप्राय इनका ये कहते हैं कि यस्तु स्वयं मंदमती अप्रतिभा तम एव वाक्यार्थे स्थिकार यही वाक्या ने ब्रह्म सत्य हैं जगत मिथ्या है यानी द्वैत मिथ्या है अद्वैत सत्य है और जीव ब्रम्हरूप ही है भिन्न नहीं इसी अर्थ के अनुसंधान में समाहित करना अपने अधिकारी को मंदमती अधिकारी को आवृत्त्यादि वाक्यों का अभिप्राय है तो ये कह रहे हैं स्थिरिकार वाक्यर्थे स्थिरिकार आवृत्त्यादि वाचो युक्तिया भूपेय थे ये आवृत्तियादि वाक्यों का उद्देश्य है तस्मात तो ये जो आक्षेप था उसका समाधान हो गया और आवृत्ति का प्रकार भी बताया गया अब उपसंहार किया जा रहा है अंगीक्रिय थे तस्मात् स्वीक्रीय तस्मा पर ब्रह्म विषय प्रत्यय तदुपायपदेशवृत्ति उप, तद सिद्धि तो इसलिए कहते हैं परब्रह्म विषयक जो प्रत्यय हैं उन प्रत्यय परब्रह्म विशेष प्रत्यय हैं तत्वमसी वाक्यर्थ ज्ञान निर, निर्विशेष ब्रह्मबोध और उस निर्विशेष ब्रह्मबोध के जो उपाय और उन उपायों को बताने वाले जो वाक्य वो है तद उपाय उपदेश शब्द से ग्राह्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्या इनको कहा जाएगा तद उपाय उपदेश और इनमें आवृत्ति की सिद्धि होती है उपाय विषय निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के साधनों को बताने वाले वाक्यों की जो आवृत्ति है वह सार्थक होती है उत्पन्न होती है टीका में है थोड़ा सा का अर्थ करते हैं असंभावना दिना इतर्थ अप्रतिभानात् अर्थ है असंभावना दिना, दिना। आदि शब्द से संशय विपर्य सब लें इन दोषों के कारण वाक्यार्थ अनुसंधान नहीं कर पाता छूट जाता है जिस मंदा मंदाधिकारी का उसे कहा जा रहा है कि तुम वाक्यार्थ अनुसंधान में ही लगाए रखो अपने आप को हाँ असंभावना का अर्थ यह है भेद निश्चय होने से तत्वमसी वाक्य जीव ब्रह्म का भेद क्या नाम अभेद बता नहीं सकता अभेद की असंभावना भेद निश्चय हो जाता भेदवादी को नहीं संशय तो है भेद है कि अभेद है और असंभावना है अब भेद ही है ये विपर्य के तरह है हाँ असंभावना और विपर्य एक जैसा है विपर्य तो विपरीत निश्चय है और असंभावना में विपरीत निश्चय में थोड़ी शिथिलता होती है तो असंभावना है। ऐसा और विपर्य तो असंभावना का दृढ़ रूप विपर्य है और आ, शिथिल रूप असंभावना है दोनों एक एक जैसे ही हैं एक शिथिल एक दृढ़ ऐसा असंभावना में अ को विपरीत अर्थ में मानेंगे तो विपरीत संभावना विपरीत संभावना संभावना में संभव शब्द का अर्थ है प्रत्यय संभावना यानी विपरीत धारणा विपरीत धारणा है जीव ब्रह्मरूप है उससे भिन्न समझना ये विपरीत धारणा है वो विपर्य जैसा ही है तो असंभावना दिना यानी विपर्यादिना ऐसा कह सकते हैं वो छूट जाता है जब ये होता है कि तत्वमशादी वाक्यों जीव ब्रह्म का भेद ही बता रहे हैं जिनके अनुसार जीव ब्रह्म एक नहीं है उनके उनके बुद्धि में तो ये निश्चय है कि जीव ब्रह्म रूप हो ही नहीं सकता ये जो असंभावना है यानी विपरीत भावना का ही एक रूपांतर है ये भी अप्रतिभान शब्द का अर्थ है और इस अप्रतिभान के कारण वाक्यार्थ अनुसंधान छूट जाता है तो उसे कहा जा रहा है कि तुम उसी में स्थिर रहो आगे है टीका में एक वाक्य शिष्य बुद्धि अनुसारेण स्रोतव्यादि वचो भी प्रधान सिद्ध्यर्थम आवृत्त्यादो प्रवर्त इत्यर्थ शिष्य बुद्धि के अनुसार है शिष्य की योग्यता के अनुसार स्रोतव्यादि वाक्यों को आधार बनाकर के शास्त्रीय वाक्यों को इन स्रोतव्यादि वाक्यों के द्वारा बताए गए जो साधन है वाक्यर्थ ज्ञान के जो साधन हैं उन साधनों के आवृत्त्यादि में योग्यता के अनुसार प्रवृत्त करें शिष्य बुद्धि अनुसार यह न प्रवर्त का अर्थ है ये भाष्कर भगवान ने बताया अंतिम में तथापि से लेकर के यहाँ तक के ग्रंथ से जिसका स्वयं सबसे निकटवर्ती साधन वाक्य अर्थ अनुभव का निदिध्यासन हो रहा है उसे वहीं पर रहने दे उसको अपने नियोग का विषय न बना ले, और जो मंदमति हैं उसे फिर उसकी योग्यता के अनुसार इन साधनों में से किसी न किसी साधन की आवृत्ति में लगा दें ये बताया जा रहा है आवृत्ति असकृत उपदेशास्त्र इस अधिकरण के द्वारा इस प्रकार ये चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम अधिकरण पूरा हो जाता है कल से द्वितीय अधिकरण की चर्चा होगी